संक्षिप्त महाभारत वन पर्वत नैविशारण्य प्रयाग और गया की यात्रा तथा अगस्याश्रम में लोमस जी द्वारा अगत्य मुद्रा की कथा वैशम पान जी कहते हैं जन्मेजय वीर पांडव अपने साथियों के सहित जहाँ तहाँ बसते हुए नैविशारण्य क्षेत्र में पहुँचे वहाँ गोमती में स्नान करके उन्होंने बहुत साधन और गौ की फिर देवता पितर और ब्राह्मणों को तृप्त कर उन्होंने कन्या तीर्थ अश्व अश्वतीर्थ गोतीर्थ कालकोटी और विश्वप्रस्थ पर्वत पर निवास कर बाहुदा नदी में स्नान किया वहां से वे देवताओं की यज्ञ भूमि प्रयाग में पहुँचे वहां सत्यनिष्ठ पांडवों ने गंगा यमुना के संगम में स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया इसके पश्चात वे प्रजापति ब्रह्मा की वेदी पर गए यहाँ बहुत से तपस्वी निवास करते थे इस स्थान पर रहकर वीर पांडवों ने तपस्या की और फिर वे ब्राह्मणों को वचन वन के कंद मूल फलों से तृप्त करते हुए गया पूछे यहाँ गयशिर नाम का पर्वत और वेत के वन से घिरी हुई अतिरमणी महानदी नाम की नदी है वहाँ पर श्री जनसेवित पवित्र शिखरों वाला धरणीधर नामक पर्वत भी है उस पर्वत पर ब्रह्मसर नाम का बड़ा ही पवित्र तीर्थ है जहाँ सनातन धर्मराज स्वयं निवास करते हैं एक समय भगवान अगस्त्य जी भी यहाँ सूर्यपुत्र यमराज से मिलने आए थे पिनाकधारी श्री महादेव जी का भी इस तीर्थ में नित्य निवास है इसके तट पर अनेकों मुनिजन निवास करते हैं इस देश के सहस्त्रो तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास आए उन्होंने वेदोक्त विधि से चातुर्मास्य यज्ञ कराया वे विप्रप्रवर वेद वेदांग के पारगामी तथा विद्या और तप से बहुत बढ़े चढ़े थे उन्होंने सभा सभा जोड़कर कुछ शास्त्र चर्चा भी चलाई उस सभा में समठ नाम के एक विद्वान और संयमी ब्रह्मचारी थे उन्होंने अमूर्तर अमृतरिया के पुत्र राजर्षि गय का चरित्र सुनाया ये बोले यहाँ महाराज गय ने अनेकों पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है उनके यज्ञ में पकान और दक्षिणा की बड़ी भरमार थी अन्न के सैकड़ों हजारों पर्वत लग गए थे घी की सैकड़ों नहरे और दही की नदियाँ सी बहने लगी थी उत्तम-उत्तम व्यंजनों उत्तम का तांता लगा हुआ था याचकों को नित्य प्रति खुले हाथों दान दिया जाता था जिस प्रकार संसार में बालू के कण आकाश के तारे और बरसते हुए मेघ की धाराओं को कोई नहीं गिन सकता उसी प्रकार गय के यज्ञ में दी हुई दक्षिणा भी गिनी नहीं जा सकती कुरनंदन युधिष्ठिर राजर्षि गय के ऐसे ही अनेकों यज्ञ इस सरोवर के समीप हुए हैं इस प्रकार गयशिर क्षेत्र में चातुर्मास यज्ञ कर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दे कुंतनंदन युद्धिठिर अगस्त्य आश्रम में आए यहाँ उनसे लोमस ऋषि ने कहा कुनंदन एक बार भगवान अगस्त्य ने एक गट्ठे में अपने पितरों को उल्टे सिर लटकते देखकर उनसे पूछा आप लोग इस प्रकार नीचे को सिर किए क्यों लटके हुए हैं तब उन वेदवादी मुनियों ने कहा हम तुम्हारे ही पितृगण हैं और पुत्र होने की आशा लगाए इस गड्ढे में लटके हुए हैं बेटा अगस्त यदि तुम्हारे एक पुत्र हो जाए तो इस नरक से हमारा छुटकारा हो सकता है और तुम्हें भी सदगति मिल सकती है अगस्त बड़े तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे उन्होंने पितरों से कहा पितृगण आप निश्चिंत रहिए मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। पितरों को इस प्रकार ढाढ़ बंधा भगवान अगस्त ने विचार किया कि वंश परंपरा का उच्छेद न हो इसलिए विवाह करना आवश्यक है किंतु उन्हें कोई भी स्त्री अपने अनुरूप न जान पड़ी तब उन्होंने विदर्भ देश के राजा के पास जाकर कहा राजन पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से मेरा विचार विवाह करने का है इसलिए मैं आपसे आपकी पुत्री लोपामुद्रा को मांगता हूँ आप मेरे साथ इसका विवाह कर दें मुनवर अगस्त की यह बात सुनकर राजा के होश उड़ गए वे न तो अस्वीकार ही कर सके और न कन्या देने का साहस ही उन्होंने महारानी के पास जा उन्हें सब वृत्तांत सुनाकर कहा प्रिय महर्षि अगस्त बड़े ही तेजस्वी हैं वे क्रोधित हो गए तो हमें श्राप की भयानक आग से भस्म कर डालेंगे बताओ इस विषय में तुम्हारा क्या मत है तब राजा और रानी को अत्यंत दुखी देख राजकन्या लोपा मुद्रा ने उनके पास आकर कहा पिताजी मेरे लिए आप खेद न करें मुझे अगस्त मुनि को सौंप कर उनकी रक्षा करें अपनी रक्षा करें पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने शास्त्र विधि से अगस्त जी के साथ उसका विवाह कर दिया पत्नी मिल गई अगस्त जी ने उससे कहा देवी तुम इन बहुमूल्य वस्त्र वस्त्राभूषणों को त्याग दो तब लोपा मुद्रा ने अपने दर्शनीय बहुमूल्य और महीन वस्त्रों को वहीं उतार दिया तथा चीर पेड़ की छाल के वस्त्र और मृगचर्म धारण कर वह अपने पति के समान ही व्रत और नियमों का पालन करने लगी तदनंतर भगवान अगस्त हरिद्वार क्षेत्र में आकर उनकी अनुगता भार्या के सहित घोर तपस्या करने लगे लोपा मुद्रा बड़े ही प्रेम और तत्परता से अपने पतिदेव की सेवा करती थी तथा भगवान अगस्त्य जी भी अपनी भार्या के साथ बड़े प्रेम का बर्ताव करते थे राजन जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया तो एक दिन मुनिवर अगस्त ने रुत स्नान से निवृत्त हुई लोपा मुद्रा को देखा इस समय तप के प्रभाव से उसकी क्रांति बहुत बढ़ी हुई थी उसकी सेवा पवित्रता संयम कांति और रूप माधुरी ने भी उन्हें मुग्ध कर दिया था अतः उन्हें प्रसन्न होकर समागम के लिए उन उनका आवाहन किया तब कल्याणी लोपा मुद्रा ने कुछ सचाते हुए हाथ जोड़कर कहा मुनिवर इसमें संदेह नहीं कि पति संतान के लिए ही पत्नी को स्वीकार करता है किंतु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति है उसे भी सार्थक करना ही चाहिए मेरी इच्छा है कि अपने पिता के महलों में मैं जिस प्रकार के सुंदर वेशभूषा से विभूषित रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहूं और तब आपके साथ मेरा समागम हो साथ ही आप भी बहुमूल्य हार और आभूषणों से विभूषित हो इन कासाय वस्त्रों को धारण करके तो मैं समागम नहीं करूंगी। यह तप का बाना बड़ा पवित्र है इसे किसी भी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र करना नहीं चाहिए अगस्त्य जी ने कहा लोपा लोपामुद्रे तुम्हारे पिताजी के घर में जो धन था वह न तो तुम्हारे पास है और न मेरे ही पास है फिर ऐसा कैसे हो सकता है लोपा मुद्रा भूली तपोधन इस जीवलोक में जितना धन है उस सबको आप अपने तप के प्रभाव से एक क्षण में ही प्राप्त कर सकते हैं अगस्त जी बोले प्रिय तुम जो कहती हो सो ठीक है किंतु ऐसा करने से तप का जो क्षय होगा तुम कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरा तप छीण ना हो लोपा मुद्रा ने कहा तपोधन मैं आपके तप को भी नष्ट नहीं करना चाहती इसलिए आप उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें तब अगस्त जी बोले सुबहगे यदि तुमने अपने मन में ऐश्वर्य भोगने का ही निश्चय किया है तो तुम यहाँ रहकर इच्छा अनुसार धर्म का आचरण करो मैं तुम्हारे लिए धन लाने बाहर जाता हूँ मुद्रा से ऐसा कह महर्षि अगस्त धन मांगने के लिए महाराज सुतरवा के पास चले उनके आने का समाचार पाकर राजा सुतरवा मंत्रियों के सहित उनकी अगवानी के लिए अपने राज्य की सीमा तक आया और उन्हें आदरपूर्वक नगर में ले जाकर विधिवत अर्घ्य अर्पण किया फिर उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनयपूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा तब अगस्त्य जी ने कहा राजन मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूँ अतः आपको जो धन दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना मिला हो उसी में से यथाशक्ति दीजिए अगस्त्य जी की बात सुनकर राजा ने अपना सारा आय व्यय का हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमें से आप जो धन लेना उचित समझें वही ले लें अगस्त जी ने देखा कि उसे हिसाब में आय व्यय का लेखा बराबर था इसलिए यह सोचकर कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने से प्राणियों को दुख होगा उन्होंने कुछ नहीं लिया फिर वे सुतरवा को साँस लेकर बृघ्नस्व के पास चले बृद्धनस्वय ब्रग, ब्रध, ने भी अपने राज्य की सीमा पर आकर उन दोनों का विधिवत स्वागत किया उसे घर ले जाकर अर्घ और पाद्य दिया तथा तो उनकी आज्ञा पाकर वहाँ पधारने का प्रयोजन पूछा तब अगस्त्य जी ने कहा राजन हम दोनों आपके पास धन लेने की इच्छा से आए हैं अतः तुम दूसरों को पीड़ा न पहुँचा प्राप्त किए हुए धन में से हमें यथासंभव भाग दो अगस्त्य जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें आय व्यय का हिसाब दिया और कहा कि इससे जो धन अधिक हो वह आप ले लीजिए समदृष्टि अगस्त जी ने आयवे का लेखा बराबर देखकर विचार किया कि इसमें से कुछ भी लेने से प्राणियों को दुख ही होगा इसलिए वहां से धन लेने का संकल्प छोड़कर वे तीनों पुरुकुस्त के पुत्र महान धनवान राजा त्रसद दस्यु के पास चले इक्ष कुलभूषण महाराज त्रसद दस्यु ने भी उसी प्रकार उनका स्वागत सत्कार किया वहाँ भी आय का जोड़ समान देख उन्होंने धन नहीं लिया तब उन सब राजाओं ने आपस आपस में विचार करके कहा मुनिवर इस समय संसार में इलवल नाम का एक दैत्य बड़ा धनवान है उसके सिवा हम सब लोग तो धन की इच्छा रखने वाले ही हैं अतः वे सब मिलकर इल्वल के पास चले इलवल को जब मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त राजाओं को सांस लिए आ रहे हैं तो उसने अपने मंत्रियों के सहित राज्य की सीमा पर जाकर उनका सत्कार किया फिर हाथ जोड़कर पूछा आप लोगों ने इधर कैसे कृपा की है कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ तब अगस्त जी ने हंस कहा असुरराज हम आपको बड़ा सामर्थ्यवान और धन कुबेर समझते हैं मेरे साथ जो राजा लोग हैं ये तो विशेष धनी नहीं है और मुझे धन की बड़ी आवश्यकता है अतः दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना जो न्यायुक्त धन आपको मिला हो उस अपने धन का कुछ भाग यथाशक्ति हमें दीजिए यह सुनकर इलवल ने मुनिवर को प्रणाम करके कहा मुनिवर मैं जितना धन देना चाहता हूँ यदि आप मेरे उस मनोभाव को बता दें तो मैं आपको धन दे दूँगा अगस््य जी बोले असुरराज तुम प्रत्येक राजा को दस हजार और इतनी ही सुवर्ण मुद्राएँ देना चाहते हो तथा मुझे इससे दूनी गवें और सुवर्ण मुद्रा एक सोने का रथ और मन के समान वेगवान दो घोड़े देने की तुम्हारी इच्छा है तुम पता लगा कर देखो यह सामने वाला रथ सोने का ही है यह सुनकर उस दैत्य ने बहुत सा धन दिया उस रथ में जुटे हुए विराव और सुराव नाम के घोड़े तुरंत ही संपूर्ण धन और राजाओं के सहित अगस्त जी को उनके आश्रम पर ले आए फिर अगस्त्य जी की आज्ञा पाकर राजा लोग अपने अपने देशों को चले गए और अगस्त्य जी ने लोपा मुद्रा की समस्त कामनाएं पूर्णी पूर्ण की तब लोपा मुद्रा ने कहा भगवान आपने मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण कर दी अब आप मेरे गर्भ से एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें अगस्त्य जी बोली बोले सुंदरी मैं तुम्हारे सदाचार से बहुत प्रसन्न हूँ इसलिए तुम्हारी संतति के विषय में मेरा जैसा विचार है उसे कहता हूँ सुनो बताओ तुम्हारे सहस्त्रपुत्र हों या सहस्त्र पुत्रों के समान सौ पुत्र हों अथवा सौ सौ के समान दस पुत्र हों या सहस्त्रों को परास्त कर देने वाला केवल एक ही पुत्र हो रोपा मुद्रा ने कहा तपोधन मुझे तो सहस्त्रों की बराबरी करने वाला एक ही पुत्र दीजिए बहुत से अयोग्य पुरुषों से तो एक ही योग्य और विद्वान पुरुष अच्छा है इस पर मुनिवर अगस्त ने बहुत अच्छा कह ऋतुकाल आने पर अपनी सहधर्मिणी के साथ समागम किया गर्भाधान के पश्चात वे वन में चले गए उनके वन में चले जाने पर सात वर्ष तक वह गर्भ पेट ही में बढ़ता रहा जब सातवां वर्ष भी समाप्त हो गया तो लोपामुद्रा के गर्भ से दृढ़स्यु नाम का एक बड़ा ही बुद्धिमान और तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ वह परम तपस्वी तथा सांगोपांग वेद और उपनिषदों का पाठ करने वाला था उसका जन्म होने पर अगस्त्य जी के पितरों को उनके अभीष्ट लोक प्राप्त हो गए तभी से पृथ्वी पर यह स्थान अगस्त्य आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ राजन यह आश्रम अनेकों रमणीय गुणों से सम्पन्न है देखो इसके समीप यह परम पवित्र भागीरथी प्रवाहित हो रही है बड़े बड़े देवता और गंधर्व भी इसका सेवन करते हैं यह भृगु तीर्थ तीन लोकों में प्रसिद्ध है भगवान श्री राम ने भृगुनंदन परशुराम के तेज को कुंठित कर दिया था उसे उन्होंने इसी तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त किया था इस समय तुम्हारा तेज भी दुर्योधन ने हर लिया है सो तुम इस तीर्थ में स्नान करके या करके उसे प्राप्त करो